भगवत गीता त्रयोदश अध्याय विश्व शिवक के ऊपर विचार कर रहा है इसमें पूर्व शुभक में कहा था प्रकृतिम पुरुषम चाह वह विदिनादि वाप अभी विकाराशुगुण चाहे वह विद्य प्रकृति संभव ये दोनों अनादि हैं प्रकृति भी अनादि है पुरुष भी क्षेत्र के पुरुष भी अनादि है किंतु तो जो विकार और गुण है मान्य कार्य जगत और सुख दुखादि जगत दो प्रकार के हैं मान मोह से लेकर के थूल जगत तक सारा विषय जितने भी हैं शरीर आदि हमारे विषय कोटि में आ जाते हैं तो साल-दस शब्दस्पर्श रूप से गंध इसमें है यह विषय है तो विषय जगत और गुण जगत सुख दुखादि गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं कहा था विद्दिप प्रकृति संभवा बोला था विकारांश गुणास चाहि विद्धि प्रकृति संभवा तो प्रश्न उठता है प्रकृति का स्वरूप क्या है और गुण का स्वरूप क्या है विकार का स्वरूप क्या है ये तीन प्रश्न उठ रहा है यहाँ एक टिका में कहा था विकारानाम गुणान प्रकृत ये तीन होगा अलग अलग स्वरूप विकारों का मारे कार्य जगत और गुण मारे सुख दुखादि जगत सुख दुख बहुत तीन प्रकार के होते गुण सब देख दिया उसका क्योंकि सदगुण रजगुण तमु यह अंतिम परिणाम सुख दुख मुखो होता है विकारानंद गुणानंद तो विकार और गुणों का प्रकृत प्रकृति का भी स्वरूप जो तीनों का स्वरूप का आकांक्षा पूर्व और स्वरूप का कथन करते हैं ये क्या जिज्ञासापूर्वक कौन विकार है कौन गुण है कौन प्रकृति है इत्यादि आकांक्षा पूर्व जिज्ञासा द्वारा निर्णय तो निर्णय करने के लिए उत्तर स्वरूप पूर्वाधम पाता उत्तर श्लोक वादे विशेष श्लोक उसका जो पूर्वाध भाग है उसको कहा था के पुनस्थित विकारा गुणाश प्रकृति संभव यही है वो विकार कौन है जो विकारा से गुणाशा हुआ विद्धि प्रकृति संभवान कहा हुआ था वो विकार कौन है क्या है विकार वो कौन है गुणाशके और प्रकृति क्या है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण और विकार की चर्चा तो प्रकृति क्या है ये तीनों की जिज्ञासा हो जाती है समझना चाहता है ये कहना यहां कहा था कार्य कर्तृत्व्य हेतु प्रकृति है प्रकृति जो है ना अनुमान का विषय है साक्षात नहीं है उसके शरीर इंद्रियों में कार्य हो रहा है करण माने इंद्रिया अपना व्यापार करती है शरीर में अपना व्यापार है इसमें जो कर्तृत्व तो आता इस, पर, है इस शरीर इंद्रियों में कर्ता बोलते हैं इनको शास्त्रीय लोग आत्मा को कर्ता नहीं बोलते शरीर यंत्रों का कर्ता मानते हैं शास्त्र के लोग उसमें कारण रूप से प्रकृति को जानना है प्रकृति है इसमें हलचल हो रहा है क्रिया हो रही है माना कार्य से कारण का अनुमान होता है यही है ये दोनों तो प्रत्यक्ष हैं शरीर इंद्रियों की क्रिया तो यहाँ साक्षात है ही है इन क्रियाओं के द्वारा प्रकृति अनुमान से सिद्ध होती है ये कहना तो है कार्य करण कर्तृत्व कार्य करण में जब कर्तृत्व तो आता है जब उस स्थिति में हेतु मानी कारणों प्रकृति उचित है प्रकृति को कहा जाता है और गुणों गुण भी प्रकृति का ही कार्य है किंतु भोक्ता रूप से पाया जाता है प्रकृतिस्थ हो यहाँ पर जब प्रकृति में आत्मभाव कर जाता है अज्ञानवश अपना स्वरूप का ज्ञानवश उस प्रती के जो गुण है सुख दुख मोह उसको अपना समझता है ये भोक्ता बनता है ये है प्रकृति के कार्य हो तो अपना समझता है ये अज्ञान के बल से सुख दुख बेरा दुख दुख है मानता है ये कहना है पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु सुख दुख है जो भोक्तृत्व में भोक्ता पुरुष को माना जाता है हेतु कहा जाता पुरुष को यिति है अवश्य हो गया था टीका है पुरुष से अनादित्व कृतम बंध हेतु तुम्हारा पुरुष का कब से बंधन पड़ा सुख मोह कब से हुआ इसको अनादिकाल से या सं, सं, संबद देना संभव नहीं है पुरुषस्य से अनादिकृत अनादित्व कृतम अनादिकाल से चल रहा है बंध बंध का हेतु पुरुष अनादिकाल से हो रहा है मैंने सुख दुखादि बंध उसके सामने अपना मानता है वो प्रकृति के कार्य तो अपना मानता है उसको अपना स्वरूप ज्ञान के कारण ने कहा पुरुष सुख तो काम भौक्तु हेतु कहा था पूर्वाधम व्याचे पूर्वाध कार्य करण करतुते हेतु प्रकृति यही श्लोक का उसके व्याख्या करते कार्यम कार्य करण करत मे कार्यम शरीरम कार्य माना शरीर है यहां और कर्ण आनी तस्थानी त्रवदश बोलते कर्ण इंद्रिया तस्थ मान शरीर तस्तीस्ता नहीं शरीर में स्थित होते इंद्रिया ये कर्ण त्रयोदश है तेर है कहते हैं पांच ज्ञान ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार मिला के तेर कह त्रयोदश है करण टीका में कहते हैं ज्ञान ज्ञानेंद्रिय पंचगम ये त्रयोदश व्याख्या है तेरह कहा था भाष्य में कहा ज्ञानेंद्रिय पंचगम पांचों तो का समूह है ज्ञानेंद्रिय सर्वणादि जो पं पांच है सुन्ना आदि स्वतेंद्र आदि कर्मेंद्रिय पंचक महस्तवाद आदि पांच है मुख्यादि जय करके मनोबुद्धि अहंकार है तीन ये हो गए मन बुद्धि अहंकार मिलकर के हो गए तेरह त्रयोदश कर्ण आने का इस प्रकार तेरह कर्ण है इनमें जो कर्तृत्व तो आता है शरीर इंद्रियों में जो कर्तापना दिखता है काम कर आग देख रही है शरीर चल, चल रहा है सब दिखता है इंद्रिय शरीर मन सोच रहा है अहंगार हो रहा है अहंगार करता है बुद्धि में ज्ञानी हो ध्यान हो बोलता है बुद्धि में ज्ञान ज्ञान कर्तृत्व है इत्यादि यह कार्य कारण में कर्तृत्व तो है इसका कारण यह कर्तृत्व तो क्यों आता है प्रकृति के कारण यह तो प्रकृति रूप से कहा हुआ था एक हमारा तो तथापि भूतानाम विषयाणाम जो अग्रह फिर भी तो कार्य कारण दो आ गए इनमें कर्तृत्व तो आने में प्रकृति कारण है बोल दिया ये दो का ही ग्रहण हुआ अब रह गया, गया भूत थूलभूत बाह भूत है और विषय जितने हैं शब्द्रसाद विषय हैं है, है। अग्रहा ग्रहण तो नहीं हुआ ना भूतों का भी ग्रहण हुआ कार्य का ग्रहण हो गया शरीर यद्र का ग्रहण हो गया और भूतों का ग्रहण नहीं है और विषयों का भी ग्रहण नहीं है अग्रह कथम कैसा प्रकृति कार्य उनमें प्रकृति कार्यता कैसे आई फिर भूतों में और विषयों में में तो प्रकृति का कार्य तो आ गया हेतु कारण है करके भूत पंचभूत हैं बाह्य भूत दिखते हैं और विषय देखते हैं तो इनमें फिर कैसे प्रकृति कारण बने यह प्रश्न उठता है तो कहा देहस्य आरंभकाणी कहा भूतानी कार्यकरण के द्वारा क्या लेना है देह के आरंभक जो भूत है मानी अपंजीकृत अवस्था के भूत को लेना उसके कारण बन गए तो सभी भूतों के कारण सभी विषयों के कारण हो जाएंगे ये कहना है देह से आरंभकाणी भूतानी यही और विषय से उस समय के जो शब्द आदि विषय थे आरंभ काल में तन्मात्रा में जो लगे हुए विषय हैं और भूत हमारी तन्मात्रा इसको यहां पर ये यह लेना है शरीर और इंद्रिय शब्द से ये कहा से आरभ काणी भूतानी विषया प्रकृति से हम बाबा विषय भी शब्द विषय भी प्रकृति से है गमनादि क्रिया शब्द आदि विषय जितने तत्त इंद्रों की जो क्रिया होती है वो विषय तत्त इंद्रों विषय भी प्रकृति से उत्पन्न है तो पंच तन्मात्रा लेने पर सब आ जाते हैं ये कहना है विकारहा पूर्वोक्ता पूर्व में कहे गए जो विकार से प्रकृति संभा करके पूर्व स्वरूप कहा था विकारा से गुणाश विद्धि प्रकृति संभवान कहा था वो तो कहा यह कार्य ग्रहण करते थे उसी को यह कार्य ग्रहण से किया जाता है वो विकार और गुण शब्द से तन मात्रा को लिया गया था यह भी कार्य उसके कार्य शरीर आदि उसके ग्रहण जो आ गए ये कहना गुणाश प्रकृति संभव आत गुण भी प्रकृति से ही है सुख दुख आदि जो गुण है सुख दुख मोह इन प्रकार के सतगुण रज गुण तमु के अंतिम परिणाम जीवात्मा को जो मिलता है सुख या? दुख या मोह रूप में मिलता है तत्त्व गुणों का विकार दुख से मिलती है फलावस्था होती है कहा तो गुण क्या है तो कहा सुख दुख महात्मा का कर्णाश्रहण है इंद्रियों में आश्रित है ये कहां है करण अंतकर्ण में आश्रित है सुख दुख वहां होते मन में सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति मोहकार अज्ञानाकार वृत्ति मन में है तो कारण में आश्रित होने के कारण कारण ग्रहण के द्वारा उनका भी ग्रहण हो गया किल का पंचतन मात्रा के कारण से सारे विषयों का भी ग्रहण भूतों का सार। सब ग्रहण हो गया देह शब्द से ले लिया कर्ण शब्द से आ गए और गुण का अर्थ कर्ण में आश्रित है वो में आश्रित है तो कर्ण ग्रहण से गुण भी आ गए इसे कोई बचता नहीं संसार के विषय सारे आ जाते हैं तो कहने पर ये कहा गम कहते हैं तथा भी गुणाना अघ्रणात्म प्रकृति कार्य तुम तथ रहा फिर भी चलो भूत देह शब्द से सारे भूतों को ले लिया पंचहत्तर मात्रा को लेकर के सब ले लिया फिर गुण का तो ग्रहण नहीं हुआ ना गुण रह गए सुख वहादि ना प्रकृति कार्य था में तो प्रकृति कार्य तो नहीं आएगा शरीर में आ गया पूर्व आदि का कहना है तो उसे उत्तर देते हैं कह दिया है एक कहा था प्रकृति संभव बोल दिया है गुण भी प्रकृति से ही उत्पत्ति है इनके प्रकृति कारण है उत्पत्ति कारण है इनका भी सुख दुख महो का भी कहा उक्त रीत्या निष्पन्न अब क्या हुआ कार्य कार्यकरण कर्तृत्व हेतु तो प्रकृति रित्व कहने पर इतना विस्तार से समझ रहा इसको तो ऐसा उक्त रीत्या इस तरीके से निष्पन्न अर्थ संपन्न क्या हुआ विषय बताते एवं इत्यादि शब्द कहा है या। एवं कार्यकरण कर्तृत्व पादकत्व एवं एवं कार्यकरण कर्तृत्व न संसार से कारण प्रकृति सिद्ध होता है इस प्रकार से कार्यकरण के कर्ता होने से कर्तृत्व उसके कर्तृत्व संसार से कारण प्रकृति संसार के कारण प्रकृति हो जाती प्रकृति के मना कार्यक्रम में कर्तृत्व नहीं आता तो संसार के कारण इस तरह से जब शरीर इंद्रिया काम करते हैं तो प्रकृति सिद्ध हो जाती है सबका कारण प्रकृति है जैसे दो जाते कहा अच्छा ठीक है कहते और उद्याप व्याख्या पूर्व अर्थ अभेद पाठांतर कहीं कई कार्य कारण पर कर्तृत्व पाठ है कारण हमको कारण सब है कहीं कई पाठ में मूल पाठ में ऐसा मिलेगा यहां तो कार्य कारण कर्तृत्व लिखा हुआ मूल पर किंतु तो किसी किसी प्रकाशन में कार्यकारण पर कर्तृत्व पाठ है ये पाठांतर है पाठांतर बोल दिया व्याख्या पूर्व उसे व्याख्या करेंगे भाषिकार पाठांतर में कार्यकार भाग जो आएगा जिस पाठ वहां अर्थ अभेदमा अर्थ में अभेद नहीं है चाहे कार्यकार बोलो चाहे कार्यकरण बोलो अर्थ समान होगा मैंने प्रकाशन में कहीं कहीं कार्यकार कर्तृत्व तो पाठ है यहां तो कार्यकार कर्तृत्व तो है वो तो किसी किसी प्रकाशन में ऐसा मिलेगा तो अर्थ में अवेद है ये कहना चाहते हैं उसका अनुवाद करेंगे अब कार्य कारण वाले भाग का फिर अर्थ में अभी दिखाएंगे ठीक है कार्य कार्य कार्यकारण कर्तृत्व अस्विन अपि पाठ है इस पाठ में भी कार्य कारण कर्तृत्व पाठ होगा जिस प्रकाशन में वहां भी कार्यम यदि यश्य कार्य जिसका हो कारण का होता है तो कार्य माने यदि यश्य विपरिणाम जो जिसका परिणाम होगा उसको कार्य कहा जाता है जिसका परिणाम जो होगा उसको का, उसका कार्य कहा जाता है यही होता है जैसे मिट्टी मृतिका का परिणाम घटे तो मृतिका का कार्य घर कहा जाता है, है? यही कहना है कार्य माने यद यश्य विपरिणाम जो जिसका विपरिणाम होगा परिणाम होना उसको कहेंगे कार्य तत्स्य कार्य वो जो कार्य होगा उसका कार्य होगा जिसका विपरणाम हो कार्य का उसी का कार्य माना जाएगा वो यही कार्य होता है मारे विकार कार्य पर विकार वर्ग कार्य होता विकारी कारण विकृत कौन हुआ वृत्ति का विकृत होकर गट बनना है या प्रकृति के विकृत होकर के जगत बनना है चाहिए। विकारी कारण विकारी होगा कारण कार्य होगा विकार प्रकृति का विकार और प्रकृति हो जाएगी विकारी उसी का परिणाम है विकार तयोर विकार विकारी लोग एक कार्य है विकार और विकारी है कारण विकार विकार लोग कार्य कारण दोनों कार्य कारण जो है विकार और विकारी है दोनों कर्तृत्व कर्तृत्व आने पर हेतु प्रकृति रुच्य थे क्या होगा ये तो, हो तो कारण प्रकृति है प्रकृति के बिना कार्य कारण जो जगत में दिखता है यह कर्तृत्व आने सकता यही अर्था है ठीक कहते हैं व्याख्या आगे तीसरी व्याख्या कर रहा है आगे तो अथवा करके बोलना चाहते हैं अथवा करके वाच अथवा कार्य शब्द से जाना सोरश को कार्य शब्द से जो सांख्यपद के आधार पर लेना हो तो अथवा सोड़ से बिकारा कार्यम यही कार्य शब्द का ले ले सकते हैं कार्य शब्द का पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म मन और पांच विषय सोलह तत्व हो जाते विकार यही मन के मत सप्तक सप्तक प्रकृति विकृत उसके पहले वाले सात जो है प्रकृति विकृति कार्य में कारण भी है मूल प्रकृति के कार्य होता है महत्व और तो कारण होता है किस अहंकार का और कार्य है प्रकृति का वो कार्य भी कारण भी है महत्व इस प्रकार अहंकार भी कार्य कारण भाव दोनों है महत्व का कार्य है बुद्धि का कारण है स्थिति है मन का कार्य का, का, कारण है और जो वो आएगा वो भी क्या है जो पंच का कारण बन जाता है बुद्धि मन, मन और स्वयं अहंकार से उत्पन्न है वो स्थिति है वो कार्य कारण भाव वाले सात होते हैं उनके पद में सोलह हो गए आपके विकारी कार्य मात्र हो गए और मूल प्रकृति एक मिलाएंगे तो चौबीस तत्व तो हो जाते हैं सांख्य पद के अनुसार एक मूल प्रकृति तो कारण कोटि में आएंगे ये जो सात और ये मिला के तेईस तत्व तो में आ जाते हैं कहते हैं एक आना है सोड़शिकार कार्यम जो मूल मानी सांख्य मत के आधार पर भी ले सकते हैं इसका अर्थ करना चाहते हैं श्लोक का अर्थ कार्यकारण कर्तृत्व में ये भी लिया जा सकता है सब तो प्रकृति विकृति है सात तो प्रकृति विकृति वाले हैं कारण वो कारण लेना जगत में जो कार्य कारण भाव दिखता है इसको लेना तो आने वो कार्यकारि उचित है उन्हीं को ही कार्यकारण भाव से कहा जाता है सांख्य पथ में के अनुसार यही यहां कार्यकारण शब्द है तो यदि ऐसा हो तो सांख्य पत के अनुसार ऐसा भी कर सकते हैं अर्थकार उनमें जो कर्तृत्व आता है उनमें मूल प्रकृति कारण है मूल प्रकृति नहीं होती तो विकारी कारण भाव नहीं आता स्थिति है कहा ठीक है कहते हैं 16 विकार कौन है तुरा एकादश इंद्रिया मन सहित 11 इंद्रिया हैं पांच ग्यारह इंद्रिया पांच गर्मी एक मन अंतकरण मन और पंच विषय पांच विषय सोलह हो गए यदि षोड़श संख्या को विकारों अत्र कार्य शब्द अर्थ कार्य का कार्यकर्त में आये हुआ कार्य शब्द सांख्य पद के आधार पर लेना तो हो तो ये हो जाएगा कार्य शब्द का अर्थ ये सोलह मन अहंकारो भूत तन्मात्राणी सप्त विक्रता है कहते हैं मन है अहंकार है और पांच जो भूत के तन्मात्रा हैं है मिलकर सात प्रकृति विकृति हो जाते हैं ये कहना है महात्मा महान मान क्या है महतत्व और अहंकार और पंचतन मात्रा मन को तो पहले ले लिया विकार में ले लिया है मन के बाद कुछ होता नहीं पंचतन मात्रा से थूलीभूत हो जाते हैं इंद्रिया बन जाती है शत आधिक अंशों से ये लेना होता विक विकार होता होगा उनका महत्व अहंकार भूत मात्र बोले पंचतन मात्रा जो बोलते हैं यह प्रकृति विक्रता है इनको प्रकृति विकृति बोलते हैं ये सात जो है कारण भी है तो कार्य भी है किसी के लिए कारण है किसी के लिए कार्य है सप्तः कारण वे कारण शब्द से लिया जाने कार्य कारण कर्तुक्ति लेना हो सांख्य मत के आधार पर अर्थ करना हो यदि तो कार्य का अर्थ हो जाएगा सोलह विकारी विकार और सात हो जाएंगे कार्य का कारण कार्य भी कारण भी ऐसा लेना सप्त विक्रता कहा तेसाम आरम सबके सबको सोलह और सात तेईस इनका आरम रूप से मूल प्रकृति है वहां से आए हुए हैं तेसाम मानव ये जो गिराए हुए जो तेईस तत्व तो बने हुए हैं सात और सोलह तेस आरंभक आरंभ रूप से कर्ता रूप से हेतु आरंभ है ये आगे थूली जगह तक आरंभ होने से कर्ता होते हैं ये हेतु कौन है आश्रय है उनका आश्रय कौन है मूल प्रकृति है हेतु माने आश्रय हो मूल प्रकृति मूल प्रकृति सांख्य मत के आधार पर ऐसा कहा जाता है में उसको प्रकृति भी बोलते हैं माया भी बोलते हैं अज्ञान भी बोल जाते हैं स्थान थान पर ऐसी है उनके प्रकृति शब्द से बोलते हैं उसको ये भी अर्थ कर सकता है यदि कार्य का आया हो तो सांखे के आधार पर भी अर्थ लिया जा सकता है कहा उत्तरार्ध से तात्पर्य आ उत्तरार्ध है पुरुष सुख दुख होना भोग तृत्य हेतु तुत यही तो है ना पाठ पुरुष मणिजी जीवात्मा क्षेत्र के जिसको बोला था यहां वह सुख दुख के भोग में कारण बन जाता है हेतु बन जाता है यदि पुरुष ने होता चेतन को सुख दुखादी किसको चेतन को नड़ को तो नहीं होता यही हुआ है पुरुषस् इत्यादि शब्द तो भाषा में कहा था पुरुषस् संसार से कारण पुरुष भी संसार का कारण है सुख दुखादि संसार का कारण पुरुष है यदि चेतन न होता पुरुष तो सुख दुखादि किसको होना था जड़ को थोड़ी होता जड़ को सुख दुखादि नहीं होते चेतन होता है पुरुषस् जो चेतन है वह संसार से सं कारण कौन सा संसार का कारण सुख दुखादि कारण सुख दुख वोह का कारण बन जाता है यदि पुरुष न हो तो सुख आदि होना संभव नहीं है सुख आदि होने तो पुरुष है कारण हम ये कहा था यथाश्चात तद उचित है जिस प्रकार पुरुष संसार का कारण हो सुख दुख आदि संसार का कारण बन सकता हो जिस प्रकार उसे वो, वो यहां कहा जाता है ये कहा हुआ है अच्छा तेम कर्तृत्व हेतु सभी का कर्तृत्व हेतु है पर पैदा करने में हेतु है, है प्रकृति सुख दुखा भी पैदा करने वाले तो वही है सुख दुखादि का प्रकृति में उत्पन्न होते हैं भोक्ता बनता है, है।, है जीव ये कहना चाहते हैं कार्य तो प्रकृति, है। प्रकृति है। का है विकारास्त गुणास्तव विद्य प्रकृति संभव आप पहले बोल चुके हैं में विकार वर्ग है और गुण है गुण माने सुख दुखादि गुण प्रकृति उत्पत्ति कार बैंक ऐसा कहा हुआ है तैसा माने जो सुख दुखादि राम कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व हेतु तो प्रकृति है उचित तो है आरंभक तो नहीं आरंभ है प्रकृति उसको आरंभ करती है यही है पुरुषस्थ संसार से कारण शायद है आगे पुरुष उचित है पुरुषों मानी जीव या पुरुष शब्द से जीव को लेना क्यों शुद्ध आत्मा कभी किसी का भक्ता नहीं बनता मान निरुपाधिक जो आत्मा उपाधि हटाने के बाद जो आत्म का स्वरूप होता है भोक्ता नहीं बन सकता या सुख तो का भोक्ता बनता जीव है उपाधि विशिष्ट है अंतर्ग विशिष्ट अवस्था है ये वही है आत्मा भिन्न नहीं है अवस्था विशिष्ट है ये का आत्मा की चर्चा आ गई। पुरुषों मारे जीव क्षेत्र यह क्षेत्र के शब्द से कहा कहें कहीं जीव शब्द से कहा जाता है प्राण धारण करने वाले जीव कहा जाता है यही होता है भोक्ता भोक्ता भी कहा जाता है उसको सुख का भोक्ता है वो यदि पर्याय पर्यावाचक शब्द है क्षेत्र के बोलो जीव बोलो भोक्ता बोलो पर सुख दुखाना भोग्य आना भोक्तृत्व सुख दुःख जो होते हैं ना भोग्य पदार्थ हैं ये किसी के द्वारा भोगा जाता है ग्रहण किया जाता है भोग्य है भोक्तृत्व में उपलब्ध भोक्तृत्व पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हितरुचित का भोक्तृत्व उपलब्धित्व भोक्तृत्व का अर्थ खाता तो है भोग क्या करेगा उपलब्ध होता है सुख दुख की उपलब्धि आत्मा बहुत है उपलब्धित्व कह दिया भोक्तृत्व का अर्थ हेतु उच्चे हे है पुरुष को हेतु कहा जाता है माने जीव जो होगा हेतु बनता है माने चेतन कोई होता है सुख दुख का अनुभव चेतन को होता है उपलब्धि उसी में है जड़ में नहीं होती ठीक है बनाने वाले सुख दुख के बनाने वाले तो प्रकृति है किंतु भोगने वाला जीव होता है स्थिति है वो प्रकृति से आप तादाद बो रखा वास्तव में वो भोगता ही नहीं प्रकृति के साथ तादाद बो रखा है इसलिए भोगता कहा जाता है उसको और प्रकृति हम सबको हटा दिया जाए तो भोक्ता नहीं है उपभोक्ता है वास्तव में औपाधिक भोक्तृत्व है वास्तविक नहीं अन्य का धर्म अन्य आरोप है वास्तव में भोक्तृत्व कहीं भी नहीं है प्रकृति में प्रकृति अकेला कुछ खाने से पीने से काम भी नहीं कर सकते अकेले पुरुष के सानिध्य बिना उसे को कोई कार्य होने जड़ पदार्थ में चेतन के आश्रय लिए कार्य होना संभव नहीं है वहां भी नहीं करतृत्व वास्तव तो सब ये एक दूसरे के मिला हुआ अवस्था में है है औपाधिक अवस्था में है ना प्रकृति में कर्तृत्व है पुरुष में तो कर्तृत्व मानते ही नहीं भोक्तृत्व भी नहीं जब प्रकृति हमेशा अलग करेंगे तो कहा भोतृत्व है ही नहीं यह सारी कल्पना है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वास्तविकता यह है ठीक हमें कहते हैं तस्य प्राण धारण में तस् तदर्थम चेतन उत्तम आहा बोलो पुरुष शब्द से कहा ना जीव बोल दिया जीवा प्राण धारणी सूत्र है प्राण को धारण करने वाले को जीव कहते हैं प्राणधारण करने वाला चेतन है जी इस जीवन प्राण धारण धातु है तो तस् वाले पुरुष ये कहा हुआ प्राण तस् प्राणधारण तस्या जो प्राण धारण का निमित्त तो होता है चेतन तदर्थम चेतन प्राण धारण के लिए क्या मानो चेतन मानना पड़ेगा उसको किसको पुरुष को जो पुरुष सबसे कहा हुआ क्या जड़ है कि चेतन है उससे चेतन मानना पड़ेगा क्यों प्राण धारण कर रहा है प्राणधारक निमित्ता प्राणधारण का निमित्त है इसलिए वो चेतन है ऐसा मानना होगा एक क्षेत्रज्ञ बोलती बोल दिया क्षेत्रम जान आती थी क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र शरीर को जानने वाला चेतन होगा ना जानने वाला इसलिए क्षेत्र के शब्द प्रयोग कर दिया कहा तस् तो अनौपाधिकत्व आ रही थी कहते हैं वास्तविक नहीं है वो क्षेत्रज्ञ है तो जो जीव बना हुआ है भोक्ता बना हुआ है औपाधिक है अनौपाधिक नहीं है वास्तविक नहीं है कहते भोक्ता ये कहा हुआ था भोक्ता ये कहा हुआ है पर्याय बोल दिया है औपाधिक रूप है अनुपाधिक नहीं है वास्तविक रूप नहीं है इसका औपाधिक रूप है वास्तविक आत्मा कहा भोक्ता बनता है नहीं बन सकता ये तो अंतकरण में ताला करके भोक्ता बन रहा है अज्ञान के कारण है तो यो संसार कारण तो उपाध ये दोनों ही संसार के कारण है कौन प्रकृति और पुरुष एक सुख सुखी संसार का कारण और एक कर्तृत्व के कारण है सुख दुख तो बनाने वाले कारण है एक भोक्ता रूप से कारण है तो योग प्रकृति पुरुष है यो संसार कारण तो उपादित तो, संसार कारणत्व तो सिद्धि के लिए संकत पूर्वादी शंका करता है कथम ये पूर्वादी की शंका है कथम पुनर अनेन कार्य कारण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व तो प्रकृति पुरुष संसार कारणत्व उच्यते प्रश्न है क्या कारण है अनेक कार्यकाल कर्तृत्व जो शब्द दिया कार्यकाल कर्तृत्व हेतु प्रकृति रूप से कहा इस वाक्य के द्वारा कार्य का कर्तृत्व में और सुख दुख के भोक्तृत्व में पुरुष में सुख दुख का भोक्त से कर्ता माना, माना हुआ है भोक्ता माना हुआ है संसार के काल माना हुआ है सुख दुख आदि संसार कौन सा संसार हाँ और बाह्य जो संसार होंगे उनके लिए प्रकृति कारण माना हुआ है उत्पत्ति कारण हो भोग्य रूप से कारण है ये ये कहा हुआ है उपलब्धित्व से कारण कहा तो दो कहा एक साथ कार्य करण सुख दुख कर रूपे कार्यकार्य रूप से सुखद रूपे कार्यक्रम कर्तृत्व ने कार्यकरण कर्ता भाव से प्रकृति को कारण मानना और सुख दुख भौक्तृत्व जब प्रकृति पुरुष संसार कारण तो उचितते कथम उचित है कैसे कहा जाता है ये दोनों को संसार के कारण कैसे मानेगे प्रकृति और पुरुष को यह शंका आ गई तो उत्तर देते अत्र उचित से उत्तर दिया जाता है एक हुआ टीका में होगा अनवय व्यतिरक है तद तो है। माने प्रकृति पुरुष होने पर संसार के कारणत्व सिद्ध होता है प्रकृति और पुरुष दोनों न हो तो संसार के कारण तो सिद्ध नहीं हो पाएगा संसार ही नहीं रहेगा संसार के कारण कहां से आएगा उस स्थिति पहले व्यतिरिक दिखाएंगे तद अभाव है तद अभाव संसार तो अभाव प्रकृति पुरुष का अभाव होगा तो दोनों प्रकार के संसार का अभाव हो जाएगा और तत्स्य तत्सत्व प्रकृति पुरुष हो दोनों उस में सुख दुख भी और बाह्य संसार भी होगा कार्यकर्ण कर्तृत्व तो भी आ जाएगा यह अन्य व्यतिरिक्त ध्यान आए तत्र व्यतिरिकम दर्शित पहले अभाव घटित दिखाएंगे यदि वो दोनों न हो प्रकृति भी न हो और पुरुष भी न हो कहां से संसार आएगा सुख दुखाति संसार भी नहीं उस काल में कार्यकरण भी संसार भी नहीं वहां स्थिति ऐसी आएगी कार्य इत्यादि शब्द का सिद्धांत बोलते हैं कार्यकर्ण सुख दुख रूपेणा हेतु तो फलापुना देखो यहां पर कार्यकर्ण के कर्ता रूप से प्रकृति और पुरुष में हेतु और फल रूप हुआ है। हेतु प्रकृति बनाने वाली प्रकृति और भोगने वाला जीव कार्य हेतु और फल बना हुआ है भोक्तृत्व तो यहां है कर्तृत्व तो वहां है कार्यकरण सुख कार्यकरण कार्यकरण कारण सुखदे हेतु फला हेतु और फल रूप में तो पाए जा रहे हैं करता वहां हेतु बना हुआ है और भोगता जीव बना हुआ है फल में आया हुआ है ये दोनों प्रकृति परिणामाभावे प्रकृति का परिणाम यदि न हो मान सुख दुख आदि भी न हो और विषय भी न हो बाह्य विषय भी न हो शरीर आदि भी न हो ये प्रकृति का परिणाम शरीरादि शरीर इंद्रिया आदि और सुख दुखादि भी प्रकृति का परिणाम प्रकृति का यदि परिणाम नहीं होता इस रूप में नहीं बनती प्रकृति तो और पुरुष से चेतन असति और चेतन भी प्रकृति भी परिणाम नहीं हुई कार्य कर भाव से प्रकृति में सुख दुख आदि भाव से परिणाम भी रहे प्रकृति का और पुरुष चेतन जो पुरुष भी नहीं है जिस अवस्था में भक्ता भी नहीं है कर्ता माने परिणाम भी नहीं प्रकृति का ऐसी स्थिति में पुरुष और सभी तद उपलब्धित्व कुतः संसार से फिर उसके उपलब्धित्व तो आरोप कहां से संसार होगा न भोक्ता चेतन भी नहीं जब और प्रकृति का परिणाम भी नहीं हुआ तो भोक्तृत्व तो, कर्तृत्व तो कैसे आएगा परिणाम न तो प्रकृति करते तो भी नहीं तो भी नहीं फिर संसार हो नहीं सकता सुख तक संसार हो चाहे बाह्य संसार हो दोनों तो संसार होना संभव है यह व्यक्त दिखाया हुआ है ठीक हमें कहते हैं नहीं नित्य मुक्त से आत्मा आत्मा का शुद्ध स्वरूप नित्य मुक्त है और बंधन है नहीं सुख दुखादि है ही नहीं वहां विश्वजन्य सुखादि नहीं होते वहां स्वयं सुख सुख स्वरूप है आत्मा का स्वरूप सत्यम ज्ञान आनंद, आनंद परम इत्यादि आता है तो वो तो आनंद स्वरूप स्वतः ही है वह विषय सुख जनित नहीं है जन्य सुख नहीं हुआ तो नहीं नित्य मुक्त आत्मा जो नित्य मुक्त आत्मा है शुद्ध आत्मा वहां स्वतः संसार स्वतः संसार है ना? उपादि का संसार जैसे जल गर्म होता है किसके कारण से अग्नि के कारण से स्वतः जल में उष्णत्व नहीं है शीतत्व है जल औपाधिक धर्म है उस जल में ठीक है इस प्रकार पुरुष में सार दिखता है औपाधिक है दूसरे का धर्म आरोप हुआ है बनाया किसने प्रकृति ने कार्यकर्ण कर्तव्य में हेतु कहा और पुरुष को सुख का के हेतु बना दिया कार्य उसका है और भोक्ता इसको बनाया जाए दोनों में तादाद में होने के कारण इधार तो में अनुयाहा यह तो व्यतिरिक्त दिखा पहले भाष्य में ये कहा था कार्य कर सुख सुख रूपेण शुफला बना प्रकृति परिणाम अभाव पुरुष से, से, से चेतन से असति तद उपलब्ध चेतन उपलब्धता चेतन भी नहीं है प्रकृति कार्य कार्यकरण भाव से परिणाम भी नहीं है उस काल में क्या संसार रहेगा उपलब्ध करने वाला भी नहीं है बनाने वाली भी नहीं है कहां से संसार रहेगा ये व्यतिरिक्त दिखाया था और अन्वय दिखाते हैं कहा हाँ, तत्सत्य तत्सत प्रकृति के होने पर यह हो जाता है पुरुष भी हो प्रकृति भी हो ये कहना चाहते हैं यदा अनु यदा इत्यादि सबसे कहा है यदा पुनः कार्यकरण रूपेणा हेतु तो फलात् बना परिणत दो रूप से परिणत कार्यक्रम भाव से शरीर इंद्रित रूप से और हेतु हेतुफलात् बना हेतु और फल रूप से फल क्या सुख तो का फल होना है इस रूप से परिणतया या परिणाम प्रकृति का ही है सुख तो परिणाम है प्रकृति का कार्यकरण भी प्रकृति का परिणाम है प्रकृतिया भोग्य या प्रकृति भोग्य है पुरुष के द्वारा भो भोग्य पुरुष से तद ओ पुरुष का ऐसा भोग्य से भक्ता रूप है भोग्य से विपरीत है प्रकृति के स्वरूप से विपरीत है वो भोग्य है यह भोक्ता है भोक्तृत्व नक्तृत्व ना अविद्या समस्या चेतन का और प्रकृति का एक भोग्य और भोक्ता दो बनते हैं एक अविद्यारूप संबंध हो क्या संबंध आविद्यक संबंध वास्तविक संबंध नहीं है असंग आत्मा में कहां से असंग होगा कल्पना जैसे मनुष्य के सिर में दो सिंग होते हैं ये वास्तविक होता है कल्पना यही संबंध है ऐसा संबंध है काल्प अज्ञान काल में ऐसी कल्पना करता है व्यक्ति काल्पनिक संबंध है दोनों वास्तविक नहीं है क्यों असंग है पुरुष या आत्मा को असंग ही आयम पुरुष है असंगो नहीं सज्जते वृद्धा रूप बोलती है पुरुष असंग है कहीं संबंध नहीं रखता और यह असंग दिखाया जा रहे काल्पनिक है अविद्या अविद्याप संयोग जब जिस काल में अविद्या संयोग हो गया जब भोग्य प्रकृति के साथ में भोक्ता पुरुष का अविद्या रूप अविद्याल्पित अज्ञान काल्पनिक संबंध ऐसा संबंध होता है तदा संसार से तब संसार होगा सुख दुकादि के साथ पुरुष को मिलेगा तब जब अविद्या के साथ में संबंध दिखता है अज्ञान काल में तब अविद्या के जो परिणाम थे सुख दुखादि आत्मा का गर्म दिखता है भोक्ता रूप में दिखता आत्मा एक हार ठीक है हमें कहते हैं अन्वय आदि फलम पुर जो अन्वय व्यतिरिक्त दोनों से तय किया प्रकृति का परिणाम ही नहीं है सुख तो रूप से और पुरुष उपलब्धा पुरुष भी नहीं है तो कहां से संसार होगा जब प्रकृति है मान्यता है पुरुष भी मान्यता है उसके साथ संबंध भी मान्यता हो गई तब संसार आएगा सुख तो पुरुष में कल्पना हो जाती है वास्तव में आत्मा में है ये अनुहार आता है अतः तो शब्द तो प्रकृति पुरुष है जो प्रकृति और पुरुष में दोनों में कार्य का सुख दुख भोक्तृत्व संसार का भोक्तम जो संसार के कारण दोनों को माना हुआ है एक को भोक्तृत्व में कारण एक को कर्तृत्व में कारण शरीर इंद्रिया के कर्तृत्व का कारण है प्रकृति और सुख दुख आदि भोक्तृत्व में कारण पुरुष कहा हुआ है उत्तम तद यम सिद्ध हो गया अज्ञान काल में सिद्ध है ये जो प्रकृति और पुरुष का संबंध मान रहा है Haan. और अज्ञान काल में तो उस स्थिति में एक भोक्तृत्व तो और कर्तित्व तो सिद्ध होता है कहा जब तक संबंध नहीं प्रकृति में कर्तृत्व तो भी नहीं आ सकता जड़ में चेतन के सान्निध्य में की क्रिया हो नहीं सकती जगत के आरंभक बन नहीं सकती प्रकृति भी मैंने काल्पनिक संबंध के कारण उस पर कर्तृत्व तो दिख रहा है इस उस भोक्तृत्व तो तो, उसका धर्म यहां दिख रहा है इसके सान्निध्य के कारण वहां कर्तृत्व तो दिख रहा प्रकृति में काल्पनिक है आविद्यक संबंध बोल दिया यहां वास्तविक संबंध नहीं है पुरुष में कहां से संबंध बना? और प्रकृति के साथ संबंध इसलिए मैं हो प्रकृति अधेरे का काम करती है वस्तु का अच्छादक है आत्मा को ढकने वाली वही है ना अच्छादी का है तो अधेरा का और प्रकाश का विरोध होता है आत्मा प्रकाश रूप है विरोध है कभी हो ही नहीं सकता संबंध ऐसे में संबंध माना काल्पनिक अज्ञान अनादिकाल से चल रहा है यह इसे संबंध को हटाना है प्रकृति से को अपने को अलग कर रहा है मैं वो नहीं हूं ये में लाना है ठीक है कहते हैं आत्मा आत्मरो अभिक्रिया से संसर्वम नोचितम इति आक्षपति आत्मा जो अभिक्रिया आत्मा का कैसे संसार होगा सुख दुखा से संसार कैसे होगा क्रिया है नहीं आध, अभिक्रिया आत्मा विक्रिया है ही नहीं इस आक्षेप प्रभाधिका कहते हो सकता है अज्ञान काल हो सकता है इसे उत्तर देंगे आत्मरो अभिक्रिय से आत्मा तो अभिक्रिया है ना क्रिया नहीं होती वहां असंका है निर्लप है तो संसारम नोचतम फिर यह संसार के प्राप्ति सुख दुखादी संसार की प्राप्ति जो कहा ठीक नहीं है आत्मा को ये शंका है कह पुनर् कर करके आक्षेप कर रहा है पूर्वी कह पुनर्यम संसारो नामो ये संसार क्या चीज है जो अभी आत्मा को आ रहा है संसार क्या है संसार कहते संसार दो प्रकार के एक तो बाह्य जगत है एक सुख दुखादी है सुख दुखादी जगत आत्मा को होता है तो संसार क्या है प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं सुख दुख संभोग संसार है सुख की जो उपलब्धता बनना ही संसार है संभोग होना उनके भोक्ता बनना ये संसार है आत्मा पे संसार यही अभिक्रिया आत्मा पे संसार है जो भोक्तृत्व तो का ना मानना दूसरे की वस्तु है अपने को मानना अभिद्या का परिणाम है सुख तो का आदि शतगुण का परिणाम है सुख रजुगुण अभिद्या तीनों गुण स्वरूप है अवित अज्ञान तो त्मिका है प्रत्येक गुणों का कार्य बन रहा है परिणाम बन रहा रहे यहां सुख दुख मोह स्थिति है तो उसमें जो भोग्यता मानता है अज्ञान के कारण यही है संसार भोग्यत्व तो माना ही संसार है कहा पुरुष से सुख दुख और संभोक्तृत्व पुरुष में क्या आएगा कि संसार हो गया भोग्य वस्तु और भोक्ता बन जाएगा पुरुष यही है अज्ञान काल में पुरुष से सुख दुख और संभोक्तृत्व संसारित पुरुष में संसारित्व आना है संसारी पुरुष को कहते हैं तो कब आता है सुख दुखों तो का भोक्तृत्व तो बनना अविद्या के परिणाम को अपना स्वरूप समझ रहा मैं सुखी हो दुखी हो समझना अपना धर्म समझ रहा यही है भोक्तृत्व वास्तव में नहीं है सुख तो का अन्य तरह साक्षात्कार हो भोग भोग भोग बोलते हैं ना कोई भी विषय हम आर्दन करते हैं विषय अनेक प्रकार के हैं कितु पांच तरह के आर्दन करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से हम आर्जन करते हैं लेते हैं अपने यहां लेने के बाद में उसको भी अंतिम परिणाम आता है सुख या दुख मिल रहा है जो शब्द कभी दुख देता है कभी सुख देता है हर विषय ऐसे ही है तो भोग माने होता है सुख या दुख दो में से कोई एक को भोग कहा जाता है मन में तो अंतिम में सुख सुखाकार वृत्ति या दुखाकार वृत्ति होनी है जो तो दुनिया भर के विषय हमने इकट्ठा किया पांच तरह से पांच इंद्रों के बांधि से लाए हम फोटो बना के लाए भीतर अंतर दे लाए तो अंतिम में वृत्ति बनती है दो वृत्ति या तो सुख या दुख कभी सुख होता है कभी दुख होता है ये होता है का सुखाकार दुखाकार यही होता है भोग सुख दुख अन्य तरह साक्ष तरह दो में से कोई एक साक्षात्कार होना उसको कहते हैं भोग सच अभिक्रियश वो जो भोग हो रहा है कि उसको अभिक्रिया आत्मक हो रहा है द्रष्टा को दृश्य है यह दोनों द्रष्टा को हो रहा है सुख दुख अभिक्रियश द्रष्टु संसार ये संसार सुख दुख रूप जो भोग है ना यह संसार अविक्रिया आत्मा को जहां विक्रिया होना संभव नहीं विकृत होना संभव नहीं सुखी दुखी होना संभव नहीं ऐसे आत्मा का संसार है कल्पना है सारी है कल्पना काल में मैंने अविद्या के जो परिणाम है उसमें पे करने से ऐसा हो रहा है अपने स्वरूप का ज्ञान के कारण ये कहना है भक्तृत्व अच्छा संसार कहा संसार तथा भी तो से इस प्रकार जो संसार है सुख दुखानुतर साक्षात्कार जो दृष्टा को आया हुआ है साक्षात्कार करने वाला दृष्टा बन रहा है उस प्रकार के संसारित्व तो आत्मा में है अवश्य संसारित्व तो का ये दृष्टा को यही संसारित अश्य माना दृष्टु इस दृष्टा का संसारित्व तो यही है वो संसार है सुख दुखादि हाँ। और ये संसारी है संसार वाला है कौन तो दृष्टु तो। द्रष्टु दृष्टा का स... दृष्टा में संसारित्व तो यही कहा था सुख दुख संभ होगा संसार इत्यादि उत्तर दिया था यही है श्लोक व्याख्या समाप्त होती सब भाष्य के अंत में इति लगा दिया कहते हैं संसारित्व इति श्लोक की व्याख्या पूरी हो गई कार्यकर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचित पुरुष सुख तो गण भौतृत्व हेतु चे यह तो, तो श्लोक में था उसकी व्याख्या पूरी हो गई इसलिए भाषिका ने इति लगा दिया अंत में इति मानी पूर्वपूर्व इस प्रकार ये कहीं दिया कहा श्लोकांतरम प्रश्नोत्तर तो ना बता रहे आगे एक्सवें श्लोक आना है तो प्रश्न के उत्तर रूप से कहेंगे पहले प्रश्न उसके बाद उत्तर रूप से श्लोक देंगे उत्तर का श्लोक होगा पहले प्रश्न करेगा व्यक्ति कहना है कहा था यद पुरुष से सुख दुख अनुभक् जो भोक्तृत्व तो यद भोक्तृत्व पुरुष के सुख दुख का जो भोक्तृत्व तो है यह संसारित्व तो उसको संसारित्व कहा किसको कहा जो भोक्तृत्व है वही संसारित्व है कहा पुरुष में संसारी कहा जाता है भोक्ता होता है तो संसारी कहा जाता है कहा तत्कम निमित्तम तस् मैंने वो पुरुष से तो तो तो मानी को सुख दुख दुखादि किम निमित्त किसने निमित्त से होता है क्या क्या निमित्त है उसके लिए नहीं सुख दुख होने में निमित्त क्या है आत्मा को जो सुख दुख होता है अज्ञान अवस्था में उसके निमित्त क्या है यह प्रश्न है उच्चते उत्तर दिया जाता है देखो भाई निमित्त यह कानात्म्य कर जाता है अज्ञान के बस प्रकृतिस्थ हो जाता है जैसे गृहस्थ बोलते हैं ना प्रकृति गृह प्रकृति में रहने वाला पुरुष होगा जो प्रकृति से अपने को अलग रखा होगा उसके लिए सुख दुख आदि होना नहीं है उस पुरुष को हाँ। प्रकृतिस्थ हो जाता है प्रकृति में स्थित हो जाता है जब रहता है अपने स्वरूप के ज्ञान के कारण से मैं ये शरीर हूं इत्यादि बुद्धि करता है जो भी करता है प्रकृति के परिणाम में एकात्मता कर जाता है वही निमित्त है उसके लिए सुख दुख भोक्ता बनने यदि अपने स्वरूप में बैठता तो सुख दुख के भोक्ता नहीं बनता कभी आपको सुख दुखी सिद्धि भी नहीं होती उस काल में <थे> तिथि ऐसे आ जाती प्रकृतिस्तौर का ये कहना चाहते हैं ये उत्तर देना चाहते हैं प्रश्न था किस निमित्त सुख दुखा संसारी द्वारा सुख दुखा भुक्त क्यों आता है पुरुष में उत्तर ये देना चाहते हैं सुलक्षण पुरुष प्रकृतिस्थो ये भुंक्ते प्रकृतिजान गुणा कारण गुणसंग सदस्यों जन्मशो पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग सदसो नि जन्मसो ही माने अस्मा कारणात् प्रश्न था क्यों संसारी संसारीपन आया इस आत्मा में तो ये कहते हैं जब प्रकृतिस्थ हो जाता है ये माने अस्मा कारणात् पुरुष प्रकृतिस्थ पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है जब जब गृहस्थ होते हैं गृहतिष्ठ तिथि गृहस्थ प्रकृत उत्ती प्रकृतिस्थ जो प्रकृति में स्थित हो जाता है जो प्रकृति के जो कार्य है परिणाम है शरीर आदि में अहमता कर जाता है स्थित होना है मैं हूं बोलता है तो प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिजान गुणान भूगते प्रकृतिजन जो गुण है कौन गुण सुख दुख गुह कई गुण है उनको भोग करता है प्रकृति के साथ तादात्म्य कर जाता है प्रकृति के कार्य जो है परिणाम है शरीर आदि के साथ ताजात्म करता है अंतकरण आदि के साथ तादात्म करता है तब सुख दुख आदि का भोगता हो जाता है भूगते प्रकृति गुणान है प्रकृतिजन्य जो गुण है सुख दुख मोह तो इसको भोग करता है उपलब्धता होता है उस काल में उपलब्धित्व उपलब्धता बनता है प्रकृति स्थ होने पर और अपने स्वरूप में होने भोगता नहीं बनता यह और उपाधि प्रकृति में तादात्म करके कार्य है प्रकृति के परिणाम यह कहा है कारणम गुण संगोष इसमें कारण एक गुण का संग्रह है गुणों के साथ ममता कर जाना मेरे है मान जाना उसमें से आसक्ति करना गुणों में यही है पुरुष को गुण सदसत योन जन्म सु सत असद देवादि योनी हो चाहे पशु आदि योनी हो दोनों योनि में जाना पड़ता है इसको यही कारण यही प्रकृति गुणों में आसक्त है विश्व में आसक्त है वो प्रकृति के कार्य रजोगुण रूप विषय है उनमें आसक्त कर जाता है प्रकृतिस्थ होने पर कब होता है जब प्रकृति के साथ एकता कर जाता है पुस्तकाल उस में उसको जो कार्य में आसक्त कर जाता कर है विषयों में आसक्त करता है मुझे शब्द चाहिए रूप चाहिए रस चाहिए गंध चाहिए इत्यादि भावना बनाता है, है। इसी कारण से वो जन्म बार बार जन्म में जाना पड़ता है सदस्य जन्मसूख गुण अच्छा कारण बार बार जन्म में जाने के कारण गुणों के साथ आसक्ति प्रकृति के जो कार्य है रजोगुण के स्वरूप है उनमें आसक्ति विषय आसक्ति कब शरीर में आसक्ति लिए बिना विषय शक्ति होती नहीं है सुसुप्त अवस्था में कोई विषय विषयाशक्ति नहीं आए यदि अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वहां भी नहीं है तो अज्ञान भी जहां न हो वहां कहां विषय की आसक्ति होगी ये तो जागृत स्वप्न दो काल में है विषयाशक्ति काल्पनिक शरीर में है स्वप्न में या व्यावहारिक शरीर में है जागृत में शरीर जब आया तो विषयाशक्ति शुरू हो गई जागृत स्वप्न में खड़े हो जाते शरीर उसके ऊपर के भाव सुषुप्ति में हमें नहीं पाए हम नहीं पाते हैं पाया नहीं जाते पाए नहीं जाते विषय उसके भी ऊपर के अवस्था अवस्था की बात कहां आत्मा में होने पर कहां से आएंगे विषय नहीं आ सकते प्रकृतिस्थ होना मैंने जागृत तो स्वप्न प्रकृतिस्थ हो जाता है यही पुरुषा प्रकृति पुरुष ही मैंने इस बात का कारण जो प्रकृतिस्थ पुरुष है प्रकृति में स्थित हो जाता है जब तादात्म्य कर जाता है उसमें एकता मानता है प्रकृति जान गुणान भूगते प्रकृतिजान्य जो गुण है सुख दुखादि गुण को उपलब्धा होता है भूंगते बने उपलब्धा उपलब्ध उपलब्धते उपलब्धता बन जाता है सतसद योनी जन्म सु कारण अश गुण संग्रह ये कहते हैं सत बने देवादि को सत कहा जाता है सदियों और असदियों होते पशु आदि होनी इन जन्म होता है क्यों कारण क्या है गुण संग में संगम होने से आसक्ति प्रकृति के कार्य विषय मन में हो उसकी मुझे स्वर्ग चाहिए अमुक चाहिए अमुक चाहिए आसक्ति है यही कारण है नहीं तो ये इसको कोई स्वर्ग नरक आदि कोई भी चाहिए नहीं होता है अपना स्वरूप में हो तो स्थिति है अपने स्वरूप से विचलित होने पर स्थिति हो जाती है ये कहना है भाष्य पुरुषों माने भोक्ता या पुरुष सदस्य का भोक्ता माने सुख दुख का भोक्ता है विष्णुओं का भोक्ता बना हुआ है प्रकृति स्थ होने पर होता ही है प्रकृति स्थ प्रकृत प्रकृति स्थ सुध सूत्र आता है कृत्यय करके बनाते है सुगंध उपद होने तो पर था धातु से क प्रत्यय होता है प्रकृतिस्थ मानी प्रकृति प्रकृति प्रकृत मानी अविद्या लक्षणायाम प्रकृति मानी क्या अज्ञान स्वरूपा है वो अज्ञान जिसका स्वरूप ज्ञान बोलते हैं अविद्या लक्षणायाम अविद्या स्वरूपा जो प्रकृति है कार्यकरण रूप में परिणतायाम जो शरीर इंद्र आदि भाव से परिणत है जो अविद्या अज्ञान परिणत है महामाया परिणाम महामाया का परिणाम है सारा आत्मा छोड़कर करके जितने भी पाए जाते हैं वो तो माया का परिणाम है सारा ये कहा प्रकृत माने लक्षण आयाम जो प्रकृति में स्थित हो जाता कहना तो माने अविद्या से रूपा जो कार्य करूपे परिणत आम परिणत आयाम कहा कार्य माने शरीर और कर्ण माने इंद्रिया रूप से परिणत जो है महामाया अविद्या उसमें स्थित है प्रकृतव स्थित प्रकृतिस्थ कही है प्रकृतिस्थ कहते हैं उसको प्रकृति में स्थित हो जाने पर प्रकृतिस्थ कहा जाता है मैंने तादात्म्य कर जाता है जब शरीर आज का अविद्या के परिणाम शरीर इंद्रियों में तादात्म्य करता है तब भाई चलने वाला हूं मानता है हम गच्छा में आदि बोलेगा अहम पश्यामी बोलता है इंद्रियों के साथ में तादब करे अहम जिगरामी अहम बदामी इत्यादि बोलता है हम सोचा मैं मन के साथ तादब करता है हम सुखी दुखी मन के साथ तादब करता है अहम ज्ञानी इत्यादि बुद्धि में तादात्म्य करता है अहम अज्ञानी यहां तक भी अज्ञान में भी तादाद कर जाता है अज्ञान वाला में हूं बोलता है स्थिति है तो प्रकृति होने पर माने प्रकृति ने प्रकृति में आत्मत्व ने करता प्रकृति करता माने प्रकृति को शो, जिसने अपने स्वरूप मान लिया आत्मभाव से पहुंचा हुआ है प्रकृति में भिन्नत्व ने अभिन्नत्व ने प्राप्त हुआ है अज्ञान की महिमा ऐसी है प्रकृतिता करते है यही है आप, यह यह तो है यह यह है प्रकृत्य। प्रकृत्य। है प्रकृति प्रकृति में होता माने माने तस्मात ऐसा है प्रकृति पर क्या तो तस्मात भूंगते जब प्रकृति तो हो जाता है उस काल में उपलब्ध करता बनता है उपलब्ध करता है कहाता पीता तो नहीं है यहां भूज धातु का प्रयोग कर दिया भूते बोल दिया है भोज पालन अब व्यवहार है ना खाने अर्थ में यहाँ अर्थ नहीं है उपलब्ध विषयों को प्राप्त करता है तब सुखाद सुख दुखादि विषयों को प्राप्त करता है उपलब्धता बनता है कहां सुख दुखाति खाने के वस्तु है ही नहीं धातु तो भूंगते करके भूज धातु का प्रयोग कर दिया भुज धातु का अर्थ या तो रक्षा करना होता है या माने खाना होता है खाने अर्थ में आत्मनिपरी होता है और रक्षा करने अर्थ में पद ही बनता है महिम भुनकती बोलते हैं राजा महिम भुनकती पृथ्वी की रक्षा करता है देवता तो ओदन भूंगते देवता तो बात कहता है दोनों में फर्क पड़ेगा एक आत्मनिपद में प्रयोग होता है एक परसम पद प्रयोग होता है क्यों वो भुजो अनवने ऐसे अवन माने रक्षा अवन अर्थों को छोड़कर दूसरे अर्थ में किसमें खाने अर्थ में आत्मनिपद हो जाता है रक्षा अर्थ में परस बनता है धातु एक ही धातु है भूंगते कहा हुआ है खाने अर्थ तो में खाना नहीं उपलब्ध करता है यहां यह लेना है कहा प्रकृति गुणान यार, क्या किम भूंगते प्रकृति गुणान जो प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है प्रकृति के जो तो परिणाम है सुख दुखा मोहादि गुण इनको भोग करता है कहना है प्रकृतिदान माने प्रकृति तो जाता बोल दिया प्रकृति से जो उत्पन्न है सुख दुख मोहाकार अभिव्यक्तान कहा महाकार से अभिव्यक्त हो रखें सुख दो महाकार से विषय इसी तीन रूप में परिणत होता है कोई भी विषय होगा के इस रूप में आएंगे हमारे सामने या सुख रूप में या दुख रूप में या उपलब्धता का, उपलब्धि काल में होता है या मोह का अज्ञान आच्छादन कर जाता है तीन रूप में आते हैं ये सारे विषय आ जाते हैं इसमें तीन रूप कहने से सब विषय आ गए सारे विषयों का सारांश सा सुख दुःख यही होना है अंतिम उपलब्धता तो इसी का बनना है सुख दो महाकार अभिव्यक्तान गुणान यही गुण है वह आने से क्या होता है।, है मैं सुखी हूं दुखी हूं बोलता है प्रकृति तो होने पर सुख दुख प्रकृति का परिणाम है मेरे है मानता है मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसे मान्यता बनाता है मेरे पर सुख है दुख है तब मानता है मूढ़ मारे अज्ञान आचार्य अच्छा होने पर तो मैं मूढ़ हूं कुछ समझता नहीं हूं बोलता है मुहा है नहीं पैचित्य मूढ़ बनता है और कभी बोलता, बूर हुँ, हुँ। कभी बोलता है पंडित हो हम ऐसा बोलता है मैं बूढ़ हूं मूर्ख हूँ कभी बोलता है पंडित हूँ किसके साथ आता है पंडित और मूर्ख कौन है प्रकृति के कार्य है सारे शरीर में होता है पंडितत्व तो और मूर्खत्व तो जो भी होता हो अंतकरण के मान्यता है सभी अहम इतम मैं हूं मानता है प्रकृतिस्थ होने पर तादाब्य होने पर उसके धर्मचित भी अपने आरोप करता है सुख दुख मोह आदि प्रकृति के परिणाम में है सारे अंतकरण में है उसको अपने में आरोप करता है ठीक है यही है घूमते प्रकृत गुणान करते यही हो गया सत्याम अपनी अविद्याम सुख दुख मोहेशु गुणेशुमानसु यह संघ अविद्या के होने पर ही होगा ये अविद्या के अभाव काल में ये गुणों का भुगता नहीं बनता आत्मा उपलब्धा नहीं बनता सत्याम अपनी अविद्याम अविद्या के होने पर ही सुख दुख मोहेशु गुणेशु सुख एक तीन प्रकार के गुण मान विषय के अंतिम परिणाम यही होते हैं इसलिए कहा बुझ्यमानशु जो भोग किया जा रहा है बुझ्यमान जो विषय है उपलब्धि हो रही जिनकी यह संग आत्मभाव कर जाता है अवैध बुद्धि कर जाता है बुझ्यमान गुणों में मान विषयों में एकता कर जाता है आत्मभाव करते बेरह भावना लाता है संसार सब प्रधान कारण जन्म में संसार के जो प्रधान का जन्म के इस संसार है इसका प्रधान कारण जन्म का प्रधान कारण यही है विषयों में जो तादाद में हो जाना मेरे हैं ये मानना आशक्ति कर जाना मानिए तीन रूप से कहा सारा विषय आ जाएंगे क्यों कोई भी विषय आएंगे हमारे सामने तीन रूप में आएंगे जो उपलब्धि काल में क्या होगा सुख दुख वो तीन रूप रूपे आएंगे तो इसमें अभिमान कर जाना मेरे हैं करके संसार प्राप्ति के लिए प्रधान कारण प्र, पहला जो जन्म है संसार जन्म संसार में जन्म के कारण यही होते हैं संसार से जन्म ना कारण जो संसार में जन्म जन्म होने के कारण यही है जो विषयाशक्ति है क्यों विषयाशक्ति का वायु प्रकृति होने के का कारण प्रकृति में स्थित ना होता है तो विषयाशक्ति नहीं होती स यथा काम वो भगवती तत्क्रतुर भगवती कहा हुआ है जैसे संकल्प वाला होगा वैसे आगे जाकर के उसका स्वरूप होगा बुधगलों पर जैसे चाहता हो पहले विषय के साथ हो होती वही है। वही बनेगा उसी में आसक्ति करने वाले बनेगा भाई विषय में स्थिति होगी ये इत्यादि श्रुत बोल दिया अत्यादि श्रुति सिद्ध होता है जैसे मन में भावना होगी वैसे आगे बन रहा है उसने तदे तद आह कारण वही उसी को कारण कहा जाता है हेतु कारण बने हेतु पुर गुण संगो गुणेशो संगो गुण में संग है इसका इस पुरुष का संघ कहां है विषयों में प्रकृति जो गुण मान सुखु आदि बहुत अंतिम विषयों के अंतिम परिणाम है तो सारे विषय आ जाएंगे विषयों में जो आवश्यकती है संघ पुरुष भोक्तु इस भोक्ता पुरुष का जो संघ हो जाता है यही सद अषदियों में पैदा होने के कारण यही है स्थिति कहां पैदा होने तो का सदसदियों ने जन्म सु सदयोनी और अषदियों कारण सदयोनी और असद सदस्यों ने जन्म सु सत्यस् असत्य योन व्यो सदसद योनवे दो प्रकार की होनी है सदिवनी और असदिवनी उनको सदसद योन कहा जाता है तासु सत सत और असद जो प्रकार की होनिया है सदस्योनिषो जन्मानी सदस्य शो कहा हुआ है मूल में इसलिए कहते हैं उन जन्मों में सदस्यों में जन्मानी जन्म होना सदस्यों जन्मानी ये कहा जाता है ठेसो तो सदसद जन्म योनि जन्म में सदस्यदियों ने जन्म सुषय भूतेश सारे के सारे विषय को जन्म क्या विषय है सारे सारी उनमें आसक्त हो जाना यही है कारण गुण संग कारण क्या ये गुणों में संग हो गया उसका राग रागद्वेश आदि गुण आ गए इसी कारण से ऐसा होता है अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ करना अथवा सदस्य दीव ने जन्म सुसार से कारण संसार का कारण क्या है सदस्य दीवी जन्म होना कारण है कारण क्या है तो गुणसंग है संसार प्राप्ति के कारण है गुण संगम यदि संसार पदम अध्याहार है संसार पद का अध्याय करके भी हो जाएगा और अर्थ लिया कहा सदसद योन हो देवादियों ने सद योन हो देवादि होना सदयोनी मानेंगे देवादि होनी जो नो असदन हो पशु आदि होना है असदयोनी माने क्या है पशुवादि उन उन्हें जन्म होना मैंने स्वर्ग नरकादि जो जो भोग करना हो इन जन्म योनियों में जन्म प्राप्त करना तत्शरी में जाना गुण में आसक्ति कारण है विषय में आसक्ति के कारण ही है विषय में आसक्ति न होते तो नहीं होता सामर्थ्यात, है सामर्थ्या सामर्थ्या सदस्य होने तृतीय मनुष्य होने के लिए का, पशुवादी होने, ने होने में ले लिया और सदि होने से देवादियों होने ले लिया भाषाकार ने बूढ़ पत्र तो सदस्यों ने जनुष्य को बोला हुआ है तो तृतीय होने भी लेते मनुष्य होने सामर्थ्य से भी आता है सदस्य होने मनुष्य होने दोनों मिला हुआ है कुछ पुण्य भी है कुछ पाप भी है जैसे कि फलस्वरूप शरीर पाप प्राप्त होता है केवल पुण्य होगा तो देव शरीर केवल पाप अधिक होगा तो पशु शरीर पशु आदि शरीर नागरिकीय शरीर और दोनों के समता हो गई मनुष्य सरी नहीं तो तृतीय ये सामर्थ्य से भी आ गया शुरू में तो सदस्य दीवनी जन्म से सात और अषधियों की चर्चा मिली विस्तृत का नहीं है विस्तृत भी आ जाएगा सामर्थ्य से जब दो है तो तृतीय भी है एक सामर्थ्य सदस्यद यो मनुष्य होना मनुष्य हो को सदस्य अधिवनी दोनों बिल्कुल विस्तृत होने को बताइए अविरुद्धा दृष्ट ये विरुद्ध नहीं होता मनुष्य होनी भी है वहां भी जाना होता है इसको ये तुतम भवती कहते हैं सारांश कहते हैं प्रकृति अविद्या प्रकृति में स्थित जो अविद्या गुण अविद्या अविद्याण है ना अविद्या गुणेश संघ अविद्या प्रकृति से अविद्या में आसक्ति और गुण में संघ है काम इच्छा है इधम में भूयात इधम ऐसी स्थिति है नरक की भी इच्छा करता है नरक प्राप्ति की इच्छा इच्छा के बिना कोई कार्य होता नहीं सीता सीता नरक जाने की इच्छा तो नहीं तो शत्रु को मारने की इच्छा आएगी नहीं उसकी जो तो शत्रु को मारेगा तो उसको कहा स्वर्ग मिलेगा इच्छा से ही होता है सब इच्छा के बिना कोई, कोई भी नहीं होता कोई भी कार्य प्रकृति भी जो करा रही इच्छा से कराती है हम छोटे से बच्चे में थे बालक थे हमारी इच्छा थी जवान बनने की हम भी जवान बन जाए जवान होने के बाद में बूढ़े होने की इच्छा है कि नहीं नहीं है किंतु है दादा बनना चाहता है तो क्या जवानी में दादा बनना अच्छा लगेगा बूढ़ा होना पड़ेगा हाँ, इच्छा से ही है सारा जो होने अपनी इच्छा से होती है सतनी में जन्म यही है शत्रु माता की इच्छा तो है का? हाँ। तो औषधि उन्होंने जाना ही पड़ेगा कहां जाएगा देवाजी पूजन करेगा तो सोरख सदी होने में जाना होगा स्थिति है इच्छा के बिना कोई काम नहीं उसी की इच्छा ऐसा ही है सब इच्छा के बिना नहीं होता नरक जाने की इच्छा होती है प्रकारांतर से है इच्छा सीधा तो नहीं है शत्रु आदि को मार देगा गौ मारेगा राम आदि का आनंद करेगा तो कहां जाएगा स्वर्ग मिलेगा उसको जाना पड़ेगा इच्छा थी ना वहां कोई इच्छा काम कर जाती है इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं उसी की इच्छा है सदस्यों ने प्राप्त करने की उसी की इच्छा थी इच्छा के कारण प्रकृतिस्था हो गया प्रकृति में स्थित होने से एक बनता रहेगा एक कहा हुआ है प्रकृति स्थत्वाख्या अविद्या प्रकृति में स्थित क्या अविद्या गुण अविद्या के गुण है प्रकृति में है वह गुण कहां है प्रकृतिस्था है अविद्या में रहने वाले गुण माना उस अज्ञान अविद्या प्रकृति में रहने वाले गुण है तो तो मोहाकार के प्रति मोहरूपए गुणे जो संग उन गुणों में संग इसकी आसक्ति है एक तो प्रकृतिता है दूसरा प्रकृति के गुणों में आसक्ति है इसकी तब तक आसक्ति संग माना काम है इच्छा माना शत्रु मारण की इच्छा है अथवा तो स्वर्गादि जाने की इच्छा है यज्ञ आदि करे शत्रु मारण करे तो शत्रु मारण का फल स्वरूप होगा पशु आदि उनमें जन्म होगा यज्ञ आदि करता हो देव पूजन आदि करता हो स्वर्ग यही होगा यही है दोनों किया हो जन्म में तो मनुष्य जन्म मिले आ सकती है काम है इच्छा है संसार से कारण संसार के कारण प्रकृति में स्थित गुणों में जो आसक्ति है वही संसार के कारण है स्वर्ग वर्ग आदि प्राप्ति के कारण वही है पुरुष को यही कहा तच्छ परिवर्तन आये संसार की प्राप्ति ना हो प्रकृति में के गुणों में आसक्ति न हो इसके लिए कहा जाता है कहा क्या क्या, क्या कारण होगा इसके लिए न जाने के लिए प्रकृति से न हो पाए इसमें मुख्य कारण होता ज्ञान और वैराग्य अपना स्वरूप का पहचान विष्णों से बैराग्य कारण है अश्च निवृत्ति कारण ये जो संसार प्राप्ति के जो निवृत्ति के कारण है संसार न हो सतियों में जन्म न हो भविष्य में इसके लिए मुख्य कारण होता निवृत्ति का कारण ज्ञान वैराग्य ज्ञान और वैराग्य अपना स्वरूप का पहचान और विष्णों से वैराग्य ठीक है ज्ञान वैराग्य प्रथम दो होते हैं ये दोनों साधन होते हैं ससन्यासम गीता शास्त्र गीता में शास्त्र ज्ञान वैराग्य को दिखाया है भविष्य में संसार हो इसके लिए इसलिए ज्ञान और वैराग्य संन्यास के सहित ज्ञान और वैराग्य को दिखाया है ससन्यासम संन्यास न सहित कर्म त्याग जो भी कर्म थे माने चाहे प्रसिद्ध कर्म प्रतिसिद्ध कर्म हो चाहे विहित कर्म हो सबका त्याग हो सन्यास सन्यास है न सहितम हम संन्यास सन्यास ज्ञान वैराग्य ही गीता शास्त्र में यही प्रसिद्ध गीता शास्त्र जो पढ़ रहे हैं हम इसमें यही प्रसिद्ध है सन्यास के सहित कर्मों का तिलांजलि के साथ ज्ञान और वैराग्य विश्व में वैराग्य हो भावी विश्व में आसक्ति ना हो जो स्वर्ग चाहिए अमुख चाहिए वो भी ना हो और अपना स्वरूप का पहचान हो यही कारण होते हैं कहा प्रसिद्ध है कहा तत्व ज्ञान वो जो ज्ञान होगा पुरुषतात्पन स्तम्भ पहले यहाँ हमने रख दिया है वो ज्ञान के विषय बता दिया है क्षेत्र क्षेत्र के विषय दो को विषय करने वाले ज्ञान ये हम मेरा ज्ञान है कहा क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ये तज ज्ञान है मतमो ये दो का विभाग करके जानने वाला ज्ञान ये मेरा मुख्य ज्ञान है भगवान पहले बोलती है कहा क्षेत्रगम चा विमान वित्तीय सर्वक्षत्र भारत क्षेत्र क्षेत्रों में ये स्वामान में द्वितीय स्वरूप को बता गया है क्षेत्र और क्षेत्र के दो चीज है वस्तु है इसमें तादात्म्य मत करो अपने को के भिन्न है ये जानने लग जाएंगे खो जाएगा क्षेत्र में सुखो जाएगा मिलेगा ही नहीं और अपना स्वरूप ही रहेगा वो सत्य कहता है जब तक नहीं जानते तब तक स्वरूप है इसका जैसे रज्जु में सर्प का स्वरूप तब तक होता है जब तक रज्जू को नहीं जानते तब तक स्वरूप आई जिस काल में रज्जु को समझा अधिष्ठान को समझा सर्प गाय था नहीं ऐसे यहां भी है क्षेत्र नष्ट हो जाता है है थाई नहीं क्या नाश नाश भी नहीं बोला जाता जो बुद्धि थी बुद्धि निवृत्त हो जाती बात इतनी है ये ज्ञान मैं पहले बोल चुका हूं कहा भगवान ने पुरस्ताद उपनषतम तो क्षेत्र क्षेत्र के विषय क्षेत्र क्षेत्र को विषय करने वाले ने कहा था और यह भी कहा था यज्ञात तो आप कहा था ये हम ये तत्प्रवक्ष यज्ञात द्वारते जिसको प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्ति कर करो करता है व्यक्ति कहा था अमरत्व की प्राप्ति करेगा प्राप्ति मैंने उपलब्धता हो जाएगा पहले मनु मृतत्व भाव में मानता था मैं अमर हो समझेगा मैंने वृत्ति बदल जाएगी बात इतनी है प्राप्त नहीं कर रहा है इतनी उत्तम ये कहा था पहले कहा उत्तम चाह पहले कहा कैसे कहा अन्य अपोहेना अतत् धर्म अध्यारोपण था दो प्रकार से बताया था जय में तत्परम क्षामी यज्ञा अनादि मत परम ब्रह्मा न सत सदनादुच्यधिकार सत असत दोनों शब्द से नहीं कहा जाता भाव से नहीं कहा जाता उस ब्रह्म को यह तो अतत् क्या है अन्य अपोहेना अन्य धर्म का निषेध कर दिया सत्य नहीं कहा असत भी नहीं कहा कर अन्य धर्म का निषेध के द्वारा बताया वहां उस रूप यही हम यमुक्षनाथ सदुचित के द्वारा अन्य था अपने त्याग अभाव करके दिखाया अन्य धर्म आत्मा में नहीं दिखाया औपाधिक रूप से सारे धर्म दिखाया अगले स्वरूप से सर्वतः पाणिपा अन्य धर्म अतत्धर्म अत्यारोप बोल जाए धर्म से अतिरिक्त धर्म को अतधर्म बोला जाएगा न तत्धर्म अत धर्म उसके आरोप के द्वारा भी आत्मा के रूप की सिद्धि की औपाधिक अवस्था में सुनने वाला वही चलने वाला है हाथ पैर सब उसी का है करके कहा था व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कहा था और अतः धर्म दो दो तरीके से बताया था इस श्लोक में एक तो अन्य का अपह मैंने निषेध करके दिखाया अन्य नहीं कोई भी नहीं आत्मा को रसत नसत सब जैसे कहा जाता है मैंने कार्यकाल आदि कोई नहीं आत्मा ऐसे कहा और दूसरी बात आत्मा भिन्न धर्म का निषेध किया आरोप किया सर्वतः पाणिपातम तत् सर्वतोक्षिशरो मुखम सर्वतः मल्लोके सर्व आवृत सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्तितम अशक्तम सर्ववृतव निर्गुणम गुणभुक्त इत्यादि श्लोकों के द्वारा अतः धर्म आरोप किया उस तरह से समझा मैंने अध्यारोप और अववाद अपवाद भी बोला न सकत नशद उच्य और आरोप बोल दिया सब वही है दो तरह के समझाया था इस तरह समझाया था कहा गया है यही कहा समय हो गया है आगे फिर करें चलता ओम पूर्णम पूर्णम पूर्णश पूर्ण पूर्ण देव ओम शांति